आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल ने खोला है बाल कहानियों का पिटारा और उसमें से निकली है एक प्यारी सी कहानी कहानी का शीर्षक है लॉर्ट आई नीतू एक गांव में नीतू नाम की एक छोटी सी बुलबुल रहती थी उसकी आवाज बहुत सुरीली थी वह गांव के संगीत मंडली की टार सिंगर थी संगीत मंडली में और भी कई नामी कलाकार थे जैसे कि बुशी खरगोश केसियो बजाता था परी गौरैया पियानो बजाती थी भोलू भालू ड्रमर था और गीतू तोता संगीत बनाता था तो दोस्तों ये थी उनकी संगीत मंडली हर हर शाम, हैर शाम वे पार्टी समारोह और त्योहारों में गाया करते थे। उन सभी का गाँव में बहुत नाम था नीतू अपनी सुरीली आवाज की वजह से थोड़ी सी घमंडी हो गई थी एक बार ब्लैकी कौआ जो कि एक अमीर व्यापारी था और शहर में रहता था इस संगीत मंडली का कार्यक्रम देखने के लिए आया कार्यक्रम के बाद वह मंच के पीछे गया और नीतू से बोला अरे नीतू बहना, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, तुम शहर क्यों नहीं आ जाती लोग तुम्हें सुनना खूब पसंद करेंगे, वहाँ मेरा डिस्को थे तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा अपनी बड़ाई सुनकर नीतू तो बहुत खुश हो गई, उसने कहा प्रशंसा के लिए धन्यवाद सर मैं भी अपना टैलेंट शहर में दिखाने के लिए सोच रही हूँ परी गौर ने बीच में ही टोका आप एक नई जगह पर क्यों जाना चाहती हैं? यहाँ पर तो आपको सभी बहुत प्यार करते हैं ने तो गुस्से में बोली मुझे खूब रुपए कमाने हैं साथ ही चाहती हूँ कि मेरी आवाज दूर दूर तक फैले गीतू तोता बोला परी ठीक बोल रही है शहर में बहुत सारे नामी और अच्छे गायकों के बीच तुम्हारा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नीतू ने घमंड से कहा मेरी आवाज जितनी सुरीली किसी की आवाज हो ही नहीं सकती नीतू उसके बाद ब्लैकी की ओर मुड़ी और बोली सर सर मैं आपके पास कल आऊंगी मुझे भी आपके साथ जाना है अगले दिन नीतू अपनी आंखों में सपने लिए शहर आ गई शहर पहुँचते ही ब्लैकी ने कहा नीतू मैं एक बिजनेस टूर पर एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूं। म्यूजिक डायरेक्टर्स के इन कार्डों को पकड़ो और इनके पास जाकर अपना ऑडिशन दो नीतू बोली क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं सर ब्लैकी ने कहा मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ अब आगे का काम तुम्हें खुद ही करना होगा नीतू ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और ऑडिशन के लिए निकल पड़ी कई जगह ऑडिशन में जाने के बाद नीतू बहुत निराश हो गई क्योंकि हर ऑडिशन में बड़ी भीड़ रहती थी नीतू को हर जगह से ऑडिशन से निकाल दिया गया तुम्हारी आवाज तो अच्छी है लेकिन तुम मॉडर्न गाने जैसे कि रैप और पॉप गाने नहीं गा सकती एक संगीतकार ने नीतू को साफ साफ कह दिया ये रैप और पॉप क्या होते हैं? उस संगीतकार ने बताया ये बहुत ही तेज संगीत है इस बीच ब्लैकी अपने टूर से लौट आया था नीतू उससे बोली कि उसके डिस्कोथेक में काम दिला दे ब्लैकी ने उसे काम दिला दिया में वह बहुत ही मीठी आवाज में गाती, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुनता था। वे फोन पर चैट करने में लगे रहते और नाचने वाले गाने की मांग करते ऊंची आवाज में गाने से धीरे धीरे नीतू की आवाज भी बेसुरी हो गई और एक दिन नीतू बीमार पड़ गई उस दिन अकेली लेटी नीतू सोच रही थी शहर में टिकना कितना कठिन है, पानी की कमी है हर दौड़ भाग है अचानक उसने दरवाजे पर ठग ठग की आवाज सुनी उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने पुराने दोस्त खड़े थे उनको देखकर नीतू आश्चर्यचकित रह गई तुम सभी को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बहुत अच्छा लगा कैसे हो तुम लोग कब आए कैसे आना हुआ एक इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी नीतू ने तुम्हें यहाँ आए एक महीना हो चुका है हम लोग तुम्हे यहाँ देखने के लिए आए हैं और हम सभी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं परी ने कहा नीतू ने पूछा तुम सभी की संगीत मंडली कैसी चल रही है नन्ही पीता कोयल बहुत ही तेजी से सीख रही है बुशी ने कहा तुम्हें यहाँ क्या मिला मेरा मतलब है कि नाम और रुपए कमाने के लिए तुम आई थी वो मिले या नहीं गीतू ने पूछा यह सुनकर नीतू रोने लगी <laughs> मुझे ना पता चल गया है कि मैं मैं कितनी गलत थी। आई तो थे कमाने के लिए, लेकिन लेकिन तुम सभी की दोस्ती और अपनी खुशियों को खो दिया मैंने परी ने कहा अभी भी देर नहीं हुई है नीतू हम सब एक बार फिर एक साथ हो सकते हैं। नीतू ने अपने आंसू पोछे और अपने दोस्तों की ओर देखकर कर मुस्कुराई उसने अपने दोस्तों के साथ गांव लौटने का निश्चय कर लिया फिर नीतू ने ब्लैकी को सारी बातें बताई और अपना सामान तैयार करने लगी गांव पहुंचने पर उसका दिल से स्वागत हुआ कुछ दिनों बाद म्यूजिक में उसके योगदान के लिए स्वर्ण रत्न सम्मान से उसको सम्मानित किया गया नीतू नीतू अब अब बहुत बहुत अधिक खुश खुश खुश। थी। मैंने गांव लौटने का सोचकर बिल्कुल सही किया है। अब मैं मन मन ही मन अपने ही अपने किए पर खुश हो रही थी तो दोस्तों ये थी एक प्यारी सी बाल कहानी लौट आई नीतू ऐसी ही कहानियों के साथ मुलाकात होगी फिर कभी फुरसत में